सिद्धांती अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया कि ये जगत पूरा जो दृश्यमान है वो सब मिथ्या है पूर्व पक्षी अभी कह रहा है नुक्त मिथ्या तो अनुमान सन घट इति प्रत्यक्षितम आशंक परिहरती सिद्धांति अनुमान के द्वारा घट इत्यादि को मिथ्या सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रत्यक्षेण बाधितम इति आशंक मूल में घटादेर घटादेर मिथ्यात्वे मिथ्यात्वे मिथ्या है है इस विषय में इति प्रत्यक्षे के द्वारा ये ये का मिथ्यात्व हो जाएगा कहता कैसे नहीं होगा सिद्धांत कह रहा है कि अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता घटादे विषयतया घटा दे है सत्य तो असिद्ध है जो आप कहते हैं सन घट बोल करके ये सत्व ये घट का सत्व नहीं है अधिष्ठान ब्रह्म का जो सत्ता है परमाथिक सत्ता वो तत्विषय तय जब सन घट ऐसे प्रत्यक्ष होता है इसमें जो सद अंश है वो तो अधिष्ठान ब्रह्म का सद अंश है उन्होंने से घटादे है सत्य तो असिद्ध है में सत्य तो नहीं है तो सिद्धांत यहाँ कह दिया की अधिष्ठान ब्रह्म का सत्ता जी। वो प्रत्यक्ष होता है घट में एक इसके ऊपर चाकुष अनुपन्न आसंधे सिद्धांत कह दिया की ब्रह्मनिष्ठ सत्ता घट में लिखता है ब्रह्मनिष्ठ सत्ता पहले ब्रह्म का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो तो रूपादिहीन से ब्रह्मणस चक्षु ज्ञान ज्ञान विषय तब ब्रह्म ही जब से का नहीं रहेगा तब बता सत्ता में कैसे दिखेगा पक्षी कह रहा है मूल में न सिद्धांती कहेगा निरुपय ब्रह्मण कथम चाक्षुषादी ज्ञान विषयता पूर्व पक्षी का सिद्धांत कहता है क्या मतलब तो समाधान देता है टीका में निरूपस्थ प्रत्यक्ष विषयत्म होगा वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा ऐसे जो पूर्व पक्षी का नियम है प्रत्यक्ष विषयत्म नास्ती इति जो नियम है वो नियम का व्यभिचार दिखा रहा है सिद्धांत की मूल में निरूप्या है प्रत्यक्ष विषयत्व निरूप जो रूप है वो भी तो प्रत्यक्ष का विषय होता है इसलिए निरूप होने से प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसा बात नहीं है तो सिद्धांत कह रहा था कि ब्रह्म का सत्ता प्रत्यक्ष होता है पुरोपक्षी कहा कि ब्रह्म निरूप है कैसे प्रत्यक्ष होगा सिद्धांत कहा कि प्रत्यक्ष होने के लिए रूपाधि मत होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं निरूप रूप का भी प्रत्यक्ष होता है पूर्व कहता है हम जो नियम कहा की निरूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा इसमें एक विशेषण है सकल निरूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे है टीका विशेष नियम आसंख्य परिहर पूर्व पक्षी कहेगा कि हमारा नियम विशेष नियम है मूल में न सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्षी कहे जाएंगे निरूप से द्रव्य चक्ष अयोग्य तो नियम आप जो निरूप रूप प्रत्यक्ष होता है वो रूप एक द्रव्य नहीं है ब्रह्म एक द्रव्य है नयायी कहेगा ब्रह्म आत्मा, आत्मा द्रव्य है तो नयायी कभी भी कह रहे हैं कि निरूप से द्रव्य से चक्षुषाधि आप जो व्यतिरिक्त के लिए रूप को दे दिए वो एक द्रव्य नहीं है तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्म निरूप है उसका प्रत्यक्ष कैसा होगा आप कहिए जैसे रूप हो रहा है रूप कितना द्रव्य नहीं रूप तो गुण है हम द्रव्य के लिए नियम बना रहे है निरूप से रूप से नियम सिद्धांतिक ठीक है अच्छा। नियम शरीर से उक्त रूपये नास्ती अस्माक नियम जो पहले हुआ था कि निरूप कैसे प्रत्यक्ष होगा अभी नियम बदल करके संकोच करके कहते निरूप द्रव्य तो निरूप द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसा भी अगर नियम करेंगे तो भी हमारा कोई हानि नहीं है सिद्धांति रहे नियम शरीर से उत्तरूपत्व अर्थात निरूपस्या द्रव्य से चाकुआ तो का शरीर हो गया होने पर भी सिद्धांत कह रहा है कि नास्ति अस्माकं क्षति मूल में मन मते ब्रह्मणो द्रव्यवासी मन मते ब्रह्मणो द्रव्य असिद्धे मनमते क्या सूत्र लगा इसमें आदेश हो जाएगा। मते मन मते मन ब्रह्मणो द्रव्यतो असिद्धे कह कि हमारा मत में ब्रह्म द्रव्य ही नहीं है तो निरूप द्रव्यो का प्रत्यक्ष नहीं होगा ब्रह्म द्रव्य ही नहीं है ठीक है हमें ननु कथम ब्रह्मणो द्रव्य तो ना चेत सिंत ग्र लक्षण द्वनुगमत ब्रह्म में आपका जो द्रव्यत्म का लक्षण है वो तो ब्रह्म में नहीं है नहीं होने से ब्रह्म को द्रव्य नहीं कहा जा सकता इसका क्या लक्षण है मूल में कहते हैं गुणाश्रय समवाणत्म व्रव्यत्म इत अभिमतम वैदांतिको गुणाश्रयत्म अथवा समवाय कारणत्म तो। गुणाश्रयत्म कहने के, के बाद समवाय कारणत्व तो फिर क्यूँ कहे गुणाश्रयत्म द्रव्यत्म इसमें क्या दोष होगा तो तो कारण तो कि इति ते ते गुणश्रय अभिमतं नैयायिका अभिमत आप्लुषा मंत्री किन्तु निर्गुण न ही निर्गुण से ब्रह्मण गुणश्रयता सरणता है निर्गुण ब्रह्म में कोई गुण है ही नहीं इसलिए गुणाश्रय द्रव्यम ये लक्षण ब्रह्म में घटेगा नहीं क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है और समवायी कारणम जो होगा वो द्रव्य है तो समवायि कारणता भी नहीं है क्योंकि समवाय से वो सिद्ध है पहले प्रत्यक्ष खंड में सिद्धांति कहा था क्योंकि ब्रह्म को छोड़ करके बाकी कोई नित्य नहीं है और आप लोग कहेंगे समवाय नित्य सम्बन्ध समवाय तो को नित्य कहेंगे तो ब्रह्म के बिना कोई नित्य नहीं है तो समवाय पदार्थ ही नहीं है इसलिए समवायी कारणत्व द्रव्यम ये लक्षण भी ब्रह्म में नहीं घटेगा इसलिए ब्रह्म द्रव्य नहीं बोला टीका <coughs> में ब्रह्म निर्गुण है इसमें क्या प्रमाण है साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य तो ब्रह्म साक्षी है चेता है केवल है निर्गुण है तो ये श्रुति कहती है कि ब्रह्म निर्गुण इसलिए गुणाश्रय तव लक्षण ये ब्रह्म में नहीं घटेगा इत्यादि निर्गुणत्वेन बोधितस्य निर्गुण है और अस्तु यथा अपि तथापि न य किसी उपाय से भी अगर आप कहेंगे कि भी ब्रह्मा ये द्रव्य हो तो भी कोई दोष नहीं है मूल में अस्तु वा तथापि निरूप काल चाकु ज्ञान विषय पूर्व पक्षी कहता है, नया कहता है कि द्रव्य का चाक्षुष होना है तो उसमें रूपों को रहना पड़ेगा सिद्धांत करे कि काल का चाक्षुष होता है वो द्रव्य भी है और निरूप है जैसे निरूप द्रव्य काल का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है ऐसे निरूप ब्रह्म का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाए हमको कोई हानि नही नहीं है ज्ञान निरूप काल विरोध जैसे होता है ऐसे का भी प्रत्यक्ष होगा तो ये प्रत्यक्ष खंड में आया था जहा धारावाहिक ज्ञान का विचार हो रहा था तो वहाँ निरूप कालो भी ये चाक्षु से होता है तो वहां भरी के वाक्य दिए थे न त्वस्ती प्रत्यय लोके यत्र कालो न ऐसा कोई लोग में ज्ञान नहीं है जिसमें काल का भान नहीं होगा घटो अस्थि हम जब कहते हैं तो घट किसी काल में अस्थि तो घट का अधिकरण रूपेण काल का भान होता है तो कोई भी पदार्थ है कोई भी ज्ञान होगा ज्ञान होगा मतलब किसी विषय को लेकर के निर्विषय ज्ञान नहीं विषय पर विषय मात्र की किसी काल में रहेगा जन्या नाम जन्म कह तो कालो कहते हैं तो इसलिए काल का भी विषय का अधिकरणत्वेन भान होगा जैसे होता है ब्रह्म भी ऐसे हो जाएगा उनसे ब्रह्मगत सत्ता घट में दिखेगा अस्मिन काले घटो नास्ति इति प्रतिथि बला अस्मिन काले घटो नास्ति कहते हैं प्रतिथि बलात्ल इंद्रिय वेद्य यथा यथास्वीकृतम काल इंद्रिय वैद्य ऐसे मानते है कौन अध अर्थात ही मानते हैं, तथा तो तद अनन्यथा सिद्ध प्रतीति बला अन्यथा इसी प्रकार की घट सन इसमें सत्व का प्रतीति अन्य उपाय से नहीं हो पाएगा अगर ब्रह्मगत तो सत का भान नहीं होगा तो अनन्यथा सिद्ध अन्य किसी का सत से नहीं है तो अनन्यथा सिद्ध प्रतीति बलाद ब्रह्मण चाक्षुसत्व अस्माभी अंगी हम भी मानते हैं कि होगा। तथाच ब्रह्म व्यतिरिक्त महत्वे सती उद्भूत होगा प्रयोजकम् इति महत्व ब्रह्म व्यतिरिक्त पदार्थ का द्रव्य का चाक्षुष होने के लिए महत्व सती उद्भूत चाहिए ब्रह्म का प्रत्यक्ष होने के लिए उद्भूत रूपवत्म प्रयोजक आवश्यक नहीं है जैसे कहा अभी यहा सिद्धांति कह दिया कि अधिकरण रूप से जैसे काल का भान होता है अस्मिन भानतािन का इसी प्रकार के ब्रह्म का भान हो जाएगा गुरुपक्षी इसके ऊपर कहता है आगे ननु एवं तरि आकाशे बलाका इति प्रती आकाशे बलाका बलाका होता है तो प्रती बला आकाशुस में के, जो धारावाहिक ज्ञान का विचार में भी बोला था और बोला का अगर प्रत्यक्ष होगा तो उसका अधिकरण है ना आकाश का ही प्रत्यक्ष हो आधे का प्रत्यक्ष होने से अधिकरण का प्रत्यक्ष होगा ऐसा अगर वैदा कहेगा तो पूर्व पक्षी कहता है कि आकाश का ही प्रत्यक्ष हो तो ये दोष दिखाने से सिद्धांति दूसरा समाधान देता है घटल का मूल में यदा त्रिविधम सत्व पारमार्थिकम व्यावहारिकम प्रातिभाषिकम च पार्थिम सत्व ब्रह्मण व्यावहारिके तथा घट इसमें जो सदलकर कहते हैं व्यावहारिक सत्व विषय प्राण्य है पार्थि का आवश्यक नहीं है ब्रह्म का आवश्यक नहीं है टीका में पार्थिव व्यावहारिकाभाषिकेदाधम सत्म विषय भेदात अविरोध इतिहा इसमें कोई विषय भेद नहीं है अर्थात व्यावहारिक सत्व ही प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए कोई विरोध नहीं है सत्ता त्रैविध्य सती तथा छा तथा कहने से सत्ता त्रैविध्य सती इत्यर्थ नु अस्विन पक्षीय जब आप कहते है की घट सन घट में व्यावहारिक सत्व आप दिखते है व्यावहिक सत्व दिखेगा तो फिर व्यावहारिक मिथ्या नहीं कह पाएंगे विरोध होगा इसमें आप जब निषेध करते हैं स्वरूपेण घट व्यावहारिक रूपे न दिखता है और आप घटक स्वरूप व्यावहारिक रूपेण निषेध करते हैं जब व्यावहारिक सत्व स्वीकार कर लेंगे तो फिर व्यावहारिक रूपे न उसको निषेध कैसे करेंगे इसके लिए कहते हैं नु अस्विन निषेध प्रतियोगी नो निषेध ये दोनों समान अधिकरणियम सिद्धि अधिकरणियम अर्थात समान सत्ता का समेत व्यावहारिक हुआ प्रतियोगी भी व्यावहारिक घट मिथ्या नहीं होगा निषेध प्रति दिवस है न समान अधिकरण ने सम्ता का समेत करेगा कहा था न अच्छा तो इसमें सत्व आया पहले घट में व्यावहारिक सत्व ये विचार नहीं लाता था अभी कहते सत्ता भी सत्ता भी व्यावहारिक हुआ और निषेध भी व्यावहारिक हुआ तो ये है समान अधिकरण ने सम तभी निषेध प्रति अगर समसत्ता को हो जाएंगे तब ये घटादि में मिथ्या तो नहीं आ पाएगा क्योंकि आप सत्व व्यावहारिक कह रहे हैं जहाँ सत्व व्यावहारिक कह रहे करेंगे वह मिथ्या तो व्यावहारिक कैसे होगा इतिहास मूल में अस्मिन पक्षे तो घटा दे ब्रह्मणी निषेध नेह नाना स्थित किंचन ब्राह्मणी नाना घटादि कुछ नहीं है तो ब्राह्मणी जो का निषेध किया जाता है न स्वरूपेण स्वरूपेण का टीका में कहते हैं व्यावहारिक रूपेण घटाधिक व्यावहारिकव निषेध नहीं किया जा सकता है व्यावहारिक सत्व आप स्वीकार करते है तो किंतु मूल में कहते हैं किन्तु पार्थिकव नीरोध तो घट व्यावहारिक अस्थित पारमार्थिकव नास्तिक इस प्रकार की निषेध किया जाएगा टीका में तथा चिथ्यात्षण तो तो का जो लक्षण था स्वश्रय अभिमत या वनष्ठ अत्यंता प्रतियोगिता इसमें ये विशेषण देना पड़ेगा मूल में पक्षे च पक्षीय लक्षणे मिथ्यात् तो लक्षण मिथ्या तो जो स्वश्रय अभिमत इसमें पार्थिक अत्यंता द्रष्ट्यम स्वश्रय अभिमत याव निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगिता भाव कहेंगे पार्थिक्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अत्यंता भाव ऐसा कहना पड़ेगा अर्थात अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी होगा पार्थिक अर्थात घट अत्यंता भाव यहाँ है कहते हैं घट अत्यंत अभाव किसी प्रकार घट का प्रतियोगी को घटनाथिकार्थिक नहीं है ना व्यावहारिक स्वीकार किया गया ठीका मिथ्यात्व अनुमान उपादन उपसंग अभी अनुमान प्रकरण मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए ये पूरा करते है मूल में तस्माद उपन्नम मिथ्यात्व अनुमानमान अर्थात जगत मिथ्या ये सिद्ध करने के लिए अनुमान पूरा था वेद का मत में छह प्रमाण था प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अथापति अनुपलब्धि अभी उपमान कहते हैं परिच्छेदः अथोपम उपम अथ टीका उपमूं प्रति जानी थे क्रम प्राप्त अवसरवसर क्रम संगात एक उठावस्यवाहक्य सोढ़ा संगतिर छे तमें अवसर अनुमान पूरा हुआ तो अभी उपमान के लिए अवसर मिला मूल में कहते हैं अथ उपमान निरूप्य थे अथ अर्थात अवसर प्राप्त होने पर तो अथ कहने का अवसर प्राप्त कहते हैं मूटिका में कहते हैं अनुमान निरूपण अनंतरम इत्य आगे मूल में तत्र सादृश्य प्रमा करणम उपमानम सादृश्य है प्रमा उसका करणम ये उपमान तो सादृश्य प्रमा सादृश ज्ञान इसका करण है उपमान नया के लोग को मानते हैं हैं ये ये कहते कि अंतर है लोग उसको करण कहते हैं ये लोग इसको प्रमा कहते हैं तो सादृश्य प्रमा का जो करण हुआ इसको उपमान कहेंगे सादृश्य प्रमा का करण क्या है आगे कहते हैं टीका में अनुमान निरूपण अनंतर निरूपण विषय भूत उपमान सती इत अनुमान निरूपण के अनंतर निरूपण विषय भूत निरूपण का विषय बना उपमान सती इत तत्र का अर्थ जो मूल में दिया तत्र तत्र का अर्थ अनुमान निरूपण होने के बाद निरूपण निरूपण निरूपण का क्या लक्षण कहते हैं प्रतिपत्ति अनुकूल व्यापार मतलब प्रतिपत्ति ज्ञान दूसरों का ज्ञान होने के लिए जो व्यापार प्रतिपत्ति में कहा था अनुमिति करणम अनुमानम तो वहां अनुमान इति अनुमानम तो इस प्रकार की कारण विपत्ति दिखा करके ये अनुमान का लक्षण कहा और अनुमियते अनेन इति कहने से वो जो अनुमानम आगे रहा इसको कहेंगे लक्ष्य और अनुमियते अनेन इति जाएगा लक्षण इसी प्रकार यहाँ कहते हैं अर्थात अद उपमीयते अनेपम्त इति अभ्युत्पन्नस्तु लक्ष्य नूल में सामन या प्रमा उपमिति उपमिति प्रमा प्रमा, प्रमा ही प्रमा। जी। उसका तस् करण कारण ननु उपमानस्य प्रत्यक्षादी अंतर्भावात न पृथक प्रमाणम उत्तवाणता कहते हैं कि उपमान प्रत्यक्ष में अंतर्भाव हो जाएगा इसलिए उपमान को संख्य लोग भिन्न नहीं मानते प्रमाण संख्या लो लोग तीन मानते हैं इसलिए न पृथक प्रमाणम सांख्यादि भी उतत्वाद कथम उपमान से सादृश ज्ञान करण था उपमान को प्रमाण ही नहीं है तो सादृश्य ज्ञान का करण कैसे होगा होगाख्य लोग क्या कहते हैं नया एक लोग कहेंगे कि गवय को देख करके कहेगा की गो तो सदृश गवय गो का जो सादृश्य ज्ञान वो ये गवय में देख रहा है और गवय में जो सादृश्य ज्ञान देखा ये हो गया कर्ण इससे होगा उपमिति उपमिति क्या है कहे अयम गवय शब्द वाच्य अयम कहने से सकल गवय अभिप्रेत अर्थात तो ये उपमान न्यायिक लोग कहेंगे उपमान ये शक्ति का ग्राहक है अतः शब्द शक्ति अयम कहकर अर्थ हो गया गवय शब्द का ये वाच्य है वाच्य वाचक का बीच में शक्ति ग्रहण करवायादृश ज्ञान ज्ञान करण ये शक्ति ग्रहण करेगा शक्ति शक्ति ग्रहो व्याकरण उपमान्त वाक्य व्यवहार से शेषादी साधप वृद्धा ऐसे कहे तो ये उपमान से भी शक्ति होता है तो नयायिका मत में उपमान के द्वारा उपमिति होता है उपमिति अर्थात शक्ति और यम गवय पद वाच्य कहते हैं तो वहां वो लोग कहते हैं कि गवयो को देख करके कहते हैं कि इसमें गो का सादृश्य है तो दूसरे लोग ये <Pedravi> मीमांसक लोग उसको कहते हैं, ये जो सामने में आपका गवय है और गवय में सादृश्य आप देख रहे हैं ये जो सादृश्य हो रहा है ज्ञान हो रहा है ये तो आपको सादृश्य ज्ञान ये तो प्रत्यक्ष ही है इसका आपको उपमान मानने का क्या जरूरत है तो इसीलिए मीमांस को लोग कहेंगे कि उपमान ये क्या करेगा सादृश्य प्रमाण कराएगा। किंतु किसमें कराएगा वो लोग कहेंगे कि अनेन सदृशी मदिया गऊ तो जो गौ जो घर में है उसका सादृश्य अभी प्रत्यक्ष हो रहा है क्या गवय में जो सादृश्य है ये प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए मीमांस लोग कहेंगे जो गोनिष्ठ गवय सादृश्य ये हो जाएगा वो ज्ञान होगा वो सादृश्य ज्ञान को उपमिति कहेंगे और अभी जो ये गवय में देख रहे हैं इसको उपमान कहेंगे क्योंकि ये सादृश्य ज्ञान होने से वो सादृश्य ज्ञान होगा उसको उपमिति कहेंगे नया लोग कहेंगे की गो सदृश गवया मीमांस लोग कहेंगे की गवय सदृश गो ये दोनों में अंतर है सादृश्य ज्ञान करण है ये होता है अच्छा और नयायिक मत में किंतु सादृश्य ज्ञानम करणम ये अभिजग देखता है पहले आरण्य का पुरुष से सुनेगा गो सदृश गवय इस प्रकार सुना आगे फिर देखा गो सदृश गवय देखने के बाद वाक्यर्थ तो स्मरण हुआ तो वो जो वाक्यार्थ स्मरण होगा उसको कहेंगे व्यापार प्रत्यक्ष से देखा गवयनिष्ठ सादृश से इसको करण कहेंगे वाक्यार्थ ज्ञान स्मरण ये व्यापार हुआ आगे उनको उपमिति हो गया अर्थात शक्ति ग्रह हो गया तो इसलिए गवय में जो सादृश से ज्ञान देखा नयायिक लोग इसको करण कहते हैं मीमांसक लोग भी इसको करण कहते हैं दोनों कहते हैं किंतु करण के बाद जो उपमिति होती है वो नयायिक का हो गया अयम गवय शब्द वाच्य मीमांसक का अने सदृशी उपमिति ज्ञान वो वो जो सादृश्य ज्ञान जो प्रत्यक्ष नहीं है वो उपमिति हो रहा है तो मीमांस को यहाँ कहते हैं आपको सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ तो इसी के बाद प्रत्यक्ष होने के बाद आप ये शक्ति ग्रहण करने के लिए कहते हैं कि इसी से हमको शक्ति ग्रहण होता है तो ये तो आपको सामने में प्रत्यक्ष है इसलिए शक्ति ग्रहण करने का क्या जरूरत है इसको लेके विवाद होता है इसलिए मीमांस को लोग कहते हैं कि अनशी मध्यागो ये प्रत्यक्ष नहीं है इस सादृश्य ज्ञान से वो सादृश्य ज्ञान हुआ वो उपमिति है वो प्रमा है इसलिए यहाँ जो कहते हैं सादृश्य ज्ञान प्रमा सादृश्य प्रमा अर्थात अनैन सदृशी मध्यागु मीमांस लोग यहाँ सिद्ध किए तो नहीं भी लो हाँ। लो, हाँ, सिद्ध क्या प्रश्न है लेकिन करते हैं तो सिद्ध सिद्ध है पहले से हमको वो तो इस अभी जो कारण से जो ज्ञान नहीं था हमको सत्य ग्रहण इसी इसी वस्तु में गय है इसे शक्ति नहीं था इसलिए कारण से ये सिद्ध होने से हमको लाभ है लेकिन इसी को लेकर के ये प्रत्यक्ष तो देख रहे लेकिन शक्ति नहीं था अभी शक्ति उसको करने से क्या मतलब उसमें शक्ति ज्ञान का बात मीमांसा नहीं करते हैं हाँ, मीमांसक कहते हैं कि जैसे उसके सदृश ये हुआ इसके सदृश वो जो होगा कहते हैं ये आप यहाँ के विचार लगाते न क्योंकि उसके सदृश ये है अर्थात तो इसमें सदृश ज्ञान है इसलिए हेतु कहते है यही हेतु यही करण हुआ जो अभी गो में सा ज्ञान होगा ये आप एक हेतु देते हैं क्योंकि इसमें सादृश्य ज्ञान है इसलिए कहते हैं ये है? ये कोरोना कोरोना है से हमको कार्य किया हो कहते हैं उसमें ज्ञान हाँ उसमें हो रहा है लेकिन अभी जो उपमिति शब्द से जिसको हम बोल रहे हैं हाँ. वो हमको पहले नहीं था अभी मिल जाएगा तो उसको कुछ लाभ है वही अर्थात तो गो में गये का सादृश्य पहले नहीं था गवय में गो का सादृश पहले नहीं था वो तो देखा देखने के बाद अभी उसमें जब जाकर के फिर गो के पास पहुंचेगा तब तो फिर हो सकता है कि इसके जैसे मेरा गो भी है ये वे एक ज्ञान है मीमांसों को लोग कहते ये नया लोग किंतु तो यहाँ दूसरा चीज को लाते है मीमांसा के लोग दूसरा चीज को लाते है नयायी का बात यहाँ शक्ति ग्रहण करवाना मीमांसा को लोग हाँ मीमांसक लोग शक्ति ग्रहण के क्योंकि मीमांस लोगों का जो शक्ति ग्रहण वो तो जाति शक्तिवादीवाद है तो इसलिए जैसे ही वो प्रत्यक्ष देखा गवय को उसको गवय तो जाति प्रत्यक्ष हुआ और मीमांस लोगों का तो शक्ति जाति में है इसलिए उनका तो शक्ति ग्रहण प्रत्यक्ष से हुआ तो फिर अयम गवय शब्द वाच्य शक्ति ग्रहण करना उनका शक्ति ग्रहण तो प्रत्यक्ष से हुआ इसलिए वो लोग उपमिति नहीं मानेंगे इसको जाति शक्तिवादी है ना नया एक व्यक्ति शक्तिवादी है जाति विशिष्ट व्यक्ति तो होने से उनको शक्ति ग्रहण व्यक्ति में करना पड़ता है किंतु तो उनको जरूरत नहीं उनको प्रत्यक्ष हुआ सांख्य लोग यहाँ कहते हैं कि आपको अगर वो सादृश्य गवय में दिखा तो उससे आप उपमिति करेंगे कि गवय सादृश्य गो में ये क्या सादृश्य दो अलग सादृश्य है सादृश्य तो एक ही होता है क्योंकि सादृश्य का लक्षण क्या है तद भिन्न तद्गत भूयो धर्म तो। ये तो जो सादृश्य है उससे भिन्न होना है और भूय धर्म वाला होना चाहिए ये भूय धर्म दोनों में सामान्य है ना समान है ना तभी तो सादृश्य कहते हैं इसलिए जो भूय धर्म जिसको आप सामान्य कहते हैं ये दोनों में समान है इसलिए जब आप गवय में गो सादृश्य देखते हैं ये समान ही है कि गब का शादृश दोनों एक ही पदार्थ है इसलिए आप उपमिति से उसको क्या करेंगे इसलिए उपमिति प्रमाण मानते नहीं मानते हैं इसका विचार आगे देंगे ठीक है मैं न उपमान से प्रत्यक्ष आदि अंतर्भाव न पृथक प्रमाणता यदि सांख्यादि भी उत्याद कथम उपमानस्य सादृश्य ज्ञान करणता है यहाँ तथा, तथा, तथा प्रदर्श्य जैसे उपम सादृश्य प्रमा का है, ऐसे बताते हैं मूल में तथा नगर शु दृष्ट पुरुषस्य कैसे समास कहेंगे हाँ, दृष्टो हाँ, होता है ये तद्दुण होगा ना अतदुण होगा क्योंकि गोपिंडृष्ट गोपिंड को देखने से हमको पता नहीं चलेगा गोपिंड देखा है दृष्ट गोपिंड पुरुष वनम ग फिर आगे में गया गवय इंद्रिय सनिकर्ष सति भगवती प्रतीति किस प्रकार की प्रती, प्रती होती है अयम पिंडो गो सदृश ये प्रती हुआ तो ये जो अभी अयम पिंड में गो सदृश गो, गो, गो का सा दिखा ये हो गया कर्ण इसको उपमान कहेंगे तद तो अनंतरम भगवती निश्चय निश्चय था प्रमाण तो पहले जो अयम पिंडो ये प्रतीति हुआ ये कर्ण हुआ आगे निश्चय हुआ ये प्रमा हुआ कैसे प्रमा हुआ अने सदृश मदिया बीति ये द्वितीय ज्ञान ये प्रमा कहेंगे व्यवहार में प्राय वैदांति लोग मीमांसा को स्वीकार तो गो सदृश गो भिन्न गो गो धर्म वा ये हो गया सादृश्य का लक्षण वो थी, से से अच्छा, थी, तत्र, तत्र गो भिन्न गोत भूय धर्म तत्व कहने से सादृश्य कहेंगे द्वारा गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम जो की प्रत्यक्ष हो रहा है जी। और गो अनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम फल फलम अर्थात प्रमा प्रमाण से फल हो गया प्रमा टीका में तहय को देखा एक प्रकार की प्रतिति हुआ फिर आगे निश्चय किया गो बीच में अयम पिंडो गो सदृश गो निरूपित गवय पिंड निष्ठ सा दृश्य ज्ञानम करण गो निरूपित गवय पिंड निष्ठ सादृश्य ज्ञानम करणम अन सदृशी मदिया गिंड ग पिंड निरूपित गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान ये सादृश्य रहेगा गो में और उसका निरूपक हो जाएगा गवय ये हो गया फलम प्रथम ज्ञाने जाते सती प्रथम ज्ञान सादृश्य कहा देखा गवय में जाते सती द्वितीय ज्ञान से उपदर्शना द्वितीय ज्ञान गो में होता है सादृश्य तद बिना तद अभा गवय में अगर सादृश्य नहीं दिखेगा फिर वो में भी सादृश्य का उपमान नहीं कर इति पायेगा अभ्याम प्रथम ज्ञान से उपमान द्वितीय ज्ञान से उपमिति सदृश अन सामने है गवया। तो गवया। तो गवया सामने है तो प्रथम ज्ञान हमको प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष हुआ इसको प्रथम ज्ञान ना कि हमने घर पे जो देखी। वहां तो का है। का है। वहां गो देखी वहाँ तो सादृश्य का ज्ञान नहीं हुआ था वहाँ तो वो लोग गो को देखा था गये को देखने से ही प्रथम सादृश्य ज्ञान हुआ अच्छा ये हम उठा करो का सादृश्य गए में वो नहीं नया कहेंगे जी नया को कहेंगे नया कहेंगे की गो का सादृश्य गए में देखा ये लोग भी कहते हैं हम भी देखते है दोनों के लिए ये सादृश्य ज्ञान जो प्रत्यक्ष हो रहा है गवे रिष्ट ये करण है दोनों का मत तो कार्य अलग अलग है नया का में मतलब कार्य हो गया शक्ति ज्ञान इनका मत मतलब में कार्य हो गया दूसरा व्यापार? व्यापार क्या करेंगे? इनका मत मतलब में मत मतलब में व्यापार अभी अवंतर वाक्य स्मरण और नहीं हो पाएगा इनका अवंतर वाक्य तो जो प्रथम सादरी हुआ उससे पहले ही अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आ, नया एक मत तरको संगर, तरको संगर है थोड़ा अधिक मालूम पड़ता में को देखा देखा अभी का ज्ञान नहीं हुआ खाली देखने के बाद वो वा, वा, वा, वाक्य स्मरण हुआ स्मरण होने से वो व्यापार हुआ वो सदृश गा नया के मत में भी जब गवयों को देखेगा तो अभी ये शब्द तो पता नहीं चला, किंतु पिंडों को देख लिया पिंडों।, पिंडों को देखने से इसमें गो भी दिख जाएगा उसके बाद व्यापार हो जाएगा सुने, जो अवान्तर वाक्य स्मरण व्यापार होने के बाद उसको उपमिति होगा ये भी देखेगा सादृश्य गये देखने के बाद वहां तक जाने से पहले अनशी मदिया गो इसको तो गब का आवश्यक ही नहीं है इसको देखा देखने के बाद कहेगा सदृशी पशु का नाम जानने का भी जरूरत भी नहीं तो इनका और क्या मत है व्यापारिया नहीं क्या आ सकता है बीच में सदृश ज्ञान में इसमें देखा सदृश सदृशी बहु री थे अच्छा ये थोड़ा और मतलब विचार करना पड़ेगा देखते हैं उद्बुद्ध संस्कार।, संस्कार अच्छा अच्छा संस्कार मतलब गो का गो में एक, गो का एक धर्म है ना संस्कार उद्बुद्ध संस्कार वो संस्कार होने के बाद ही इसका सादृश्य उसमें भी है इसे करने के लिए एक संस्कार होना मतलब है लिखे है हैं लिखें, क्या लिखे अतः हनुमान में जैसे व्याप्त ज्ञान और जन्य संस्कार और अंतर व्यापार बढ़ता है यहाँ भी सादृश्य ज्ञान और जन्म जनित उध संस्कार यहाँ पुरुष बोल करके वो संस्कार का उद्बोध होता है वहाँ जो हम पहले जान करके रखा गो को देख करके प्रत्यक्ष वो संस्कार होने से इसके साथ वो भी समान हो रहा है, देख रहा है नहीं। इस जान लिया की इसमें गो का सादृश है गो को जानता है ये गो है जानता है कि तो गवय है ऐसा नहीं जानता है खाली एकदम किंचित ऐसा जानता है इसमें सादरी से देखा सादरी से देखने के बाद वो में इसी प्रकार की चीज है ये उसका संस्कार उद्बुद्ध होगा उसके बाद निश्चय होगा ठीक है उद्बुद्ध संस्कार अर्थात तो गो में इसी प्रकार की अवय मतलब तो संघात तो है ये संस्कार उसको उद्बुद्ध होगा ठीक है उद्बुद्ध संस्कार जैसे हनुमान में उद्बुद्ध संस्कार माने ऐसे अच्छा यहाँ हिंदी में और भी कुछ लगे संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञान को उन्होंने उपमिति कहा नो एक पर अनुभव के होता है गो का संस्कार हाँ ठीक है अर्थात गो का संस्कार उद्बुद्ध होगा और उसके बाद फिर इसका सादृश्य उसमें विषय करेगा ठीक है नच प्रत्यक्ष गो नया एक लोग को, जो मीमस लोग यहाँ देखने के बाद पुरुष वचन को लेकर के यहाँ गवे शब्द को भी ग्रहण करते हैं मतलब सम्बन्ध जान को भी ग्रहण करते तो बोल करके ये कहीं दिया नहीं, नहीं के। क्योंकि पहले गवे सम्बन्ध नहीं था अभी संबंध करके लेकिन उसको उपमिति नहीं मान करके आगे जा करके वहां तक जा जाके उपमिति मान तो संबंध ज्ञान भी तो हो तो रहा है इनको कैसे शब्द तो सुना नहीं ना अब शब्द तो सुना इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष से मतलब संस्कार को जो पुरुष को शब्द को कर संबंध करके यहाँ समझ रहा है ये भी ये भी गवय तो है नहीं, लेकिन पिंड प्रत्यक्ष गवय है ऐसा कैसे जानेगा अब तक क्योंकि पुरुष बोला है ये नहीं, नहीं है ना पुरुष बोला है कहा अब तो सुना नहीं लेकिन ये जो ये नगरेश गोपिड से पुरुष मतलब ये इनका प्रक्रिया में जो पुरुष के द्वारा सुना नहीं नहीं है नहीं होने से वो इसलिए कहना सदृशी मदियागो नहीं कहता की गवय न सदृश मदियागो अगर कहता तब तो अलग बात है अभी गवय शब्द ये गवय है ऐसा इसको मीमांस को पता नहीं चला कैसे का रूप से इतना होता है हाँ। लेकिन गवैया पद का सत्य ग्रहण नहीं, नहीं हो पाएगा गवैया गवैया पद वाच्य ऐसा ज्ञान नहीं।, नहीं होगा नहीं होगा उनका अर्थात ये यहाँ भी तो इसलिए मानना पड़ेगा कि आराम जगह पुरुषों से सुनेगा गो सदृश गवय सुन करके ऐसे ऐसे सुन करके मानेंगे गए तो फिर यहाँ भी इनका ज्ञान तो होगा लेकिन नाम नहीं रखते उनका प्रत्यक्ष हो रहा है उनका गोय प्रत्यक्ष क्या है न्यायिक का मत में भी जो गो सदृश गवय कहने से ये गवय को देखा इसमें सादृश्य दिखा सादृश्य देखने से इसको कहता है की अयम गवय शब्द वाच्य अयम गवय शब्द वाच्य कहने के लिए कोई उपमिति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अयम तो प्रत्यक्ष है इसलिए कहा गया कि अभिप्रेत सकल गवय क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है इसमें इस शक्ति ग्रहण करने के लिए तो प्रत्यक्ष से हो जाएगा अभिप्रेत सकल गवय लेने के लिए गवय तो जाति लेने के लिए एक उपमिति मानना पड़ेगा तो यहाँ भी वो लेना पड़ेगा अर्थात आरण्य पुरुष सुनने से ही उनको शक्ति ग्रहण होगा अच्छा आगे अस्य इति मूल में ये जैसे संख्य लोग कहते हैं से हो जाएगा तो कहते हैं कि अच्छा मूल में न च इदम प्रत्यक्षे संभवती अर्थात गो निष्ठ गय सादृश्य ये प्रत्यक्ष से नहीं होगा गो पिंड से तदाइंद्रिय असनिक तो इंद्र के साथ शासन निकर्ष नहीं है टीका में इधम इदम का अर्थ गति का गो अनिष्ठ सा गवय प्रतियोगी कवय प्रतियोगी है प्रतियोगी है, है तीन चीज का होता है जी जी. किसका किसका संबंध तो यहाँ सादृश्य का ही प्रतियोगी अभी गवय प्रतियोगी कोअनिष्ठ सादृश्य गो हो गया अनुयोगी गवय हो गया प्रतियोगी तो ये सादृश्य ज्ञानम ये हो गया क्यों नहीं होगा तदा इंद्रिय तदाइ असन्निक गवय पिंडे न इंद्रिय संकर्ष समय आरण्य में जो है वो तब गो के साथ इंद्रिय संकर्ष नहीं है तथाच इंद्रिय असन्निकृष्ट गो पिंडनिष्ठ सादृश्य ज्ञानम इंद्रिय के साथ असन्निकृष्ट है गोपिंड तनिष्ठ तो सादृश्य ज्ञानम न प्रत्यक्ष प्रमाण फलम उप्रत्यक्ष से नहीं होगा एतन इसके द्वारा अर्थात तो प्रत्यक्ष नहीं होने से वो गोनिष्ट सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होगा जो वाचस्पति जी कहे हैं है तू कहकर सांक्षा का पंचम कारिका में विचार आया है य तू से अर्थात ये इन्वर्टेड कमा में रहना है ये है ये वाचस्पति जी का वाक्य है गवय से चक्षुष निकृष्ट तो तो जो की गवय का जो कि चक्षु संृष्ट है जी. उसमें जो गो सादृश्य ज्ञान है तत्यक्षम है क्योंकि गवय तो चक्षु सन्निकृष्ट है जी. तो तत्यक्षम है अतएव तो स्मरियमाणायाम गवय सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष गवय में सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ इसलिए स्मरियमाणा जो गो है उसमें भी गवय सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष हुए होगा कहेंगे कैसे ये दोनों अलग अलग हैं तो कहते हैं नहीं अन्यत गश्यम अन्य गवय संख्य लोग कहते हैं सादृश्य गो में अलग गवय में अलग सादृश्य नहीं है सादृश्य तो एक ही होता है क्यों एक ही होगा भूयो अवय सामान्य योग जाति अंतरोवर्ती जाति अंतर सादृश्यम उच्चते भूय अवयव सामान्य का योग भूयो बहुत सारे अवयव का सामान्य का योग चाहे गवय जा, जाति अंतर ले लीजिए गवयत्व गवयी सादृश्य जातीश्यम गोनिष्ठ सामान्य योग एक में है दूसरा में देखने से उसको हम कहते कि सामान्य हो सामान्य योग तो होने से सचेत गवये प्रत्यक्ष गवी तथा गो में भी प्रत्यक्ष होगा क्योंकि तो अवय सामान्य है तो एक ही है नौ न इति प्रमात वाचस्पति का वाक्य हुआ यहाँ टीकाकर प्रत्युत्तम प्रत्युतम अर्थात निराकृतम प्रमाणांतरत्व अस्थि यहाँ पूरा हो जाएगा इति प्रत्युतम एतन प्रत्युतम ऐतन क्या है प्रोक्त विधया सादृश्य से एकत्व भूय अवय सामान्य ईसि को ये विधि से सादृश्य एक होने पर भी वेदांति उतर देता है really, really yes. so really mm yeah. होने पर, पर भी प्रतियोगी धर्मी धर्मी अर्थात अनुयोगी प्रतियोगी और अनुयोगी भेद नभ्युपगम एक ही पदार्थ होने पर भी सादृश्य एक ही होने पर भी प्रतियोगी अनुयोगी लेकर के भिन्न हो जाएगा क्योंकि अगर सादृश्य को एक ही मानेंगे तो फिर गवय अगर नाश हो जाएगा फिर कहेंगे वो गो गश्य तो भी नाश हो जाएगा ये तो नहीं होता है भेदो इंद्रियनिकृष्ट गवयनिष्ठ सादृश्य ज्ञान से प्रत्यक्ष इंद्रिय सन्निकृष्ट है गवय तनिष्ठ सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर भी तद असनिकृष्ट गो अनिष्ठ से तस् त्य ज्ञान से प्रत्यक्ष तो तो जो असन्निकृष्ट है गोनिष्ट सादृश्य ज्ञान ये प्रत्यक्ष नहीं होगा नापी अनुमान है नुमान से भी नहीं हो जाएगा क्यों नहीं होगा मूल में कहते है नापी अनुमान है ना अनुमान किस प्रकार की है टीका में कहते हैं नहीं मदिया गौर एक निरूपित सादृश्य वती अच्छा तीन बज गया आगे अनुमान शर शचार्यता सुप्रभाष वंदे भगवान ईश्वर गुरुदास